भद्रं भद्र कर्णे शृणुयाम देवा भद्रम पशेम्क्षरंगे सुषुवागुशस्तनुरीसेमदेवितु स्वस्नाइंद्रो वृद्धस्रवा स्वस्ती नूषा विश्व स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमी स्वस्नो बृहस्पतिर्द शाति शातिशा शकर शंकराचार्य केशवं बादरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवतपुनः गुररात्मे मूर्तिभागिने वोम वदव्यादेहाय दक्षिणामूर्त नमः ओम शांति शांति शांति अथर्वेदी ब्राह्मण भाग्य प्रश्नोपनिषद का विचार हम लोग कर रहे हैं इस उपनिषद के चतुर्थ प्रकरण की तृतीय कंडिका का विचार रहा था मूलकंडिका का विचार हो गया है भाष्य का विचार करना है यह बताया गया द्वितीय प्रश्न का उत्तर देते हुए मूलकंडिका में कि इस श्री कार्यक्रम संघात के अंदर प्राण अग्नि के तरह अग्नि है और वही जगते रहते हैं जगते रहते का अर्थ निरंतर व्यापार करते रहते हैं बाह्यकरण तथा अंतकरण के व्यापार से उपरत होने पर भी सब व्यापार रहते हैं प्राण तो द्वितीय प्रश्न से ये पूछा गया था कि इस कार्यक्रम संघात में कौन जगते हैं ये शब्दार्थ था और भावार्थ था तीनों अवस्थाओं में शरीर की सुरक्षा किसका धर्म है तो जो तीनों अवस्थाओं में अपने अपने व्यापारों में लगे रहेंगे उन्हीं का धर्म माना जाएगा शरीर की सुरक्षा तीनों अवस्था में तो लगे रहते हैं तीनों अवस्थाओं में अपने अपने व्यापार में प्राण इसलिए शरीर सुरक्षा प्राण का धर्म है ये बताना है यहाँ पर तो प्राण को प्रथम वाक्य में अग्नि के तरह अग्नि कहा थाने गौण शब्द प्रयोग प्राणों के लिए हुआ था अग्नि शब्द का मुख्यार्थ प्राण नहीं गौण अर्थ है गौण अर्थ के लिए मुख्यार्थ जो अग्नि शब्द का होगा उसका कुछ न कुछ साम्य बताना होता है गौण अर्थ में समानता बतानी पड़ती है इसलिए समानता बताने के लिए ये कहा गया कि प्रसिद्ध अग्निहोत्री के यहाँ जो अग्निहोत्र होता रहता है उस अग्निहोत्र को कहा जाता है अग्नि संबंधी और अग्निहोत्र के होते हैं पाँच मुख्य अंग तीन तो होती हैं अग्निया और एक होता है ऋत्विक और एक होता है यजमान ऐसे पांच होते हैं तो ये जो पंच प्राण है इन पंच प्राणों में भी प्रसिद्ध अग्निहोत्र का संपादन करने के लिए पांच प्राणों में से तीन प्राणों को तो कहा जा रहा है अग्नि रूप अग्निहोत्र की अंगभूत जो प्रसिद्ध तीन अग्निया हैं उन अग्नि रूप है तीन प्राण अपान प्राण और व्यान और दो जो प्राण की वृत्तियाँ हैं समान और उदान इनमें से एक को कहा जा रहा है आ, होता और अग्निहोत्र का एक होता है फल और समान वायु को तो कहा जाएगा होता के तरह होता और उस अग्निहोत्र के फल स्थानीय कहा जाएगा उड़ान को वो फल है अग्निहोत्र कर्म का और यजमान है मन मन को यजमान के तरह यजमान माना जाता है तो इस प्रकार ये पांच प्राण तो हो गए पांच में से तीन अग्नि स्थानीय, एक होता स्थानीय और एक फल स्थानीय। और छठा है अंतकरण जो मन वो है यजमान रूप अंग कर्म का ये सब बताया जा रहा है इसके लिए तीसरी कंडिका में तो प्राण अपान तथा व्यान इनमें क्रमतः क्रमत आह्वनीयत्व दक्षिण दक्षिणाग्नित्व बताया गया तो द्वितीय अवानतर वाक्य से कहा गया कि ये जो अपान है यही गारहपत्य अग्नि की तरह गार्भपत्य अग्नि है गर्भपति अग्नि की क्या समानता है अपान के साथ अपान में तो समानता बताने के लिए कहा गया कि आव्हनीय अग्नि को गर्भपत्य अग्नि से ही ले जाया जाता है गर्भपत्य अग्नि से निकाल करके हवन कुंड में ले जाया जाता है आव्हनीय अग्नि को ऐसे यहाँ अपान वृत्ति जहाँ जाकर के स्थित होती है वहां से ही प्राण वृत्ति निकलती हुई सी प्रतीत होती है गर्भपत्य अग्नि से निकल रहा है आघ्वनीय अग्नि और यहाँ अपान वृत्ति से निकल रहा है प्राण इसलिए अपानुत्ति आह्वनीय क्या नाम गर्भपत्य के तरह गर्भपत्य है और प्राण आह्वनीय के तरह आह्वनीय है ये बताया गया यारहपत्यात तो प्रणीयत प्रणयनात् तो वाक्य से गारहपत्य अग्नि से आवनीय अग्नि का प्रणयन किया जाता है जिस कारण से उस कारण से गारहपत्य के तरह गर्भपत्य है अपान और प्राण है आव्वनीय आव्वनीय प्राण इस वाक्य से कहा गया और व्यानों अनवाहर्य पचन अनवाहर्य पचन शब्द का अर्थ है दक्षिणाग्नि तो व्यान दक्षिणाग्नि के तरह दक्षिणाग्नि है इसमें समानता है छांदोग्य उपनिषद के गायत्री उपासना के प्रकरण में कहा गया है व्यान का दक्षिण दिशा के साथ संबंध और दक्षिण दक्षिणाग्नि का भी दक्षिण दिशा के साथ संबंध होता है इसलिए दक्षिण दिख संबंध इस सामान्य को लेकर के व्यान दक्षिण दक्षिणाग्नि के तरह दक्षिणाग्नि है इसे मूल कंडिका में कहा गया इसका भाष्य हो गया कि होना है तो भाष्य हो गया टीका भी हो गई अब चौथी कंडिका को देखिए तो चौथी चौथी कंडिका का उच्चारण किया जाए यद उस्वास निस्वासा वेता वाहूती नयति एव नयती सनोहन इष्टलवुदान सजमा अहरहर्ब्रह्म गमयती स निस्वासो ये तो आहूति तो जो उसे और निश्वास एक प्रकार से प्राणन अपानन रूप व्यापार है उस्वास इन उश्वास निश्वासों को प्रसिद्ध अग्निहोत्र कर्म के आहुति के तरह आहुति समझना उश्वास आहुति के तरह आहुति हैं और जो आहुति निश्वास ये भी दो हैं एक उस्वास है एक निश्वास है और अग्निहोत्र की आहुति संख्या भी दो होती है तो उस्वास निश्वास में प्रसिद्ध अग्निहोत्र की आहुति की समानता होगी द्वित्व उनमें भी द्वित्व है दो होती हैं द्विसंख्याक हैं, और उस्वास निश्वास भी द्विसंख्याक हैं। इसलिए स्वास निश्वास को आहूति के तरह आहूति समझना है और ये दोनों रूप जो आहुति है शरीर में नाभि स्थान में रहने वाला जो समान नाम का प्राण वृत्ति विशेष है प्राण का वृत्ति विशेष है वह जो खाया हुआ अन्न है पाचन क्रिया के माध्यम से बना हुआ अन्न रस उसे शरीर के सभी भागों में समान रूप से आवश्यकता के अनुसार पहुंचाता है ले जाता है इसलिए उसे समान कहते हैं और ये जो प्रसिद्ध अग्निहोत्र होम में आहूति डालने वाला होता है होता नाम का ऋत्विक वह भी क्या करता है आहुति द्रव्य जो हैं उन आहूति द्रव्य को द्रव्य द्रव्य पात्र में रखा हुआ जो आहूति द्रव्य हैं उसे उठा करके समान रूप से आह्वनीय अग्नि के ओर ले जाता है होता और समान नाम का वायु अन्न रस को शरीर के सब ओर समान रूप से ले जाता है एक में आहुति द्रव्य का आह्वनीय अग्नि के ओर समान रूप से प्रणयन रूप व्यापार हैं और एक में अन्न रस को शरीर के सब भागों में समान रूप से प्रणयन करना रूप व्यापार है तो ये प्रणयन रूप व्यापार दोनों का समान है समान वृत्ति का भी और होता का भी इसलिए ये समझना कि ये जो समान नाम का वायु है वह उच्वास निश्वास रूप आहूतियों को शरीर की स्थिति के लिए सब ओर समान रूप से ले जाता है इसलिए प्रसिद्ध होता के तरह होता है इस अभिप्राय से कहा कि सम आहूति समम नयती इति स समान तो ऊपर से जोड़ देना यह वायु आहूति समम नयती स होता ऊपर से जोड़ देना ऐसा कि जो पंच प्राणों में एक आध्यात्मिक वायु विशेष आहुतियों को उस्वास निश्वास रूप आहूति को शरीर की स्थिति के लिए समान रूप से सब भागों में पहुंचाता है ले जाता है वह आह्वनीय अग्नि के प्रति आहूति द्रव्य को समान रूप से ले जाने वाले होता नामक यजमान के ऋत्विक के तरह होता है हाँ द्वितीय है द्वियोचन है द्वितीय का तो इन दोनों में उस आध्यात्मिक आहूति जो उस्वास निश्वास है उसको शरीर के सभी भागों में ले जाना रूप समान व्यापार है समान का तो वो जो होता है उसका आहुति द्रव्य को समान रूप से आव्वनीय अग्नि के प्रति ले जाना रूप व्यापार है ये समानता होने के कारण जो वायु उस्वास निःश्वास को समान रूप से ले जाए उसे होता समझना वह वायु विशेष कौन है तो कहते हैं स वह वायु विशेष है समान नाम का प्राण वृत्ति। और यहाँ गार पत्यादि अग्नि त्रय हैं, उश्वास निस्वास रूप आहूती है समान रूप होता है ऋत्विक तो यजमान भी होना चाहिए तो यजमान कौन है तो कहते मनो ह वाव यजमान तो ह वाव ह प्रसिद्ध अर्थ में है तो प्रसिद्ध जो मन है जीव की उपाधि वही यजमान के तरह यजमान है इन्हें अग्निहोत्र होम का जो फल है उसका स्वामी है यजमान होता है कर्मफल स्वामी कर्म का निर्वर्तक और जो कर्म का निर्वर्तक होगा वही कर्मफल का स्वामी होगा तो ये जो संपत अग्निहोत्र है इस संपत अग्निहोत्र का निर्वर्तन करता यजमान के तरह यजमान है मन और अग्निहोत्र कर्म है तो उसका फल भी होना चाहिए तो जो अग्निहोत्र वेद में प्रसिद्ध हैं वो करने वाला तो चला जाता है स्वर्गलोक में स्वर्गलोक उसका फल है प्रसिद्ध अग्निहोत्र का ऐसे यहाँ पर वो फल कौन है तो कहते हैं इष्ट इष्टफलम एवं उदान जो इष्ट फल इसमें इष्ट शब्द से लेना अग्निहोत्र को कर्म को और उस कर्म का जो फल है इष्ट फल अभिष्ट फल या फल को इष्ट को फल का विशेषण बनाते हैं तो अभिष्ट फल अभिष्ट फल कौन है तो उदान वायु क्यों तो कहते हैं इसलिए कि अभीष्ट फल उधर होता है अपूर्व और ये अपूर्व ही यजमान को ले जाता है याग में क्या नाम वो स्वर्ग में याग में नहीं स्वर्ग में तो याग करते हैं बाह्य कर्म करते हैं पूर्णाहुति होने के बाद यदि शास्त्र विधि के अनुसार याग संपन्न हुआ है तो उससे एक अपूर्व बनता है अपूर्व बनता है यानी पुण्य विशेष बनता है वह पुण्य विशेष फिर यजमान का शरीर छूटने के बाद यजमान को ले जाता है स्वर्गलोक में इसलिए कहा जाता है कर्मानुगो गच्छति जीव एक कर्म के अनुसार कर्म के पीछे पीछे इस शरीर को छोड़कर के जीवात्मा जाता है कर्म अपना फल भुगवाने के लिए ले जाता है जीवात्मा को कर्म करने वाले जीवात्मा रूप यजमान को अपना फल जिस देश में भुगवाना है उस देश में तो इष्ट फलम एवं उदान तो ये जो संपत अग्निहोत्र है इस अग्निहोत्र का इष्ट फल है उदान इसलिए इसे इष्ट फल कहा जा रहा है कि यही जैसे प्रसिद्ध कर्म का फल अपूर्व बन करके ले जाता है स्वर्ग आदि में ऐसे ये जो उड़ान रूप वायु विशेष हैं जिसे फल कहा जा रहा है वह क्या करता है इस मन रूप यजमान को रोज प्रतिदिन ब्रह्म प्राप्त कराता है ब्रह्म के ओर ले जाता है ब्रह्म है समस्त पुण्य कर्मों का फलस्थानीय। यद्यपि कर्मफल नहीं है ब्रह्म लेकिन जो कर्मफल हैं चौरासी लाख प्रकार के योनियों में भोगा जाने वाला सुख विशेष वह सुख विशेष श्रुति कहती हैं ब्रह्मानंद का ही एक लेश है अंश है अश आनंद से मात्रा अन्यानी भूतानी यह श्रुति बता रही हैं कि इसी स्वरूभूत आनंद का जो मात्रा यानी अंश है उसे अपने इष्ट कर्मों के फल के रूप में अनुभव करते हैं सभी प्राणी चीटी से लेकर के ब्रह्मा तक के तो वह आनंद का ही एक अंश स्वरूपूत आनंद का ब्रह्मानंद का ही एक अंश होने से वह ब्रह्मा से अलग नहीं है ये समझ करके ये कहा जा रहा है कि स एनम यजमान अहर अहर ब्रह्म गमयति सनि उदान नाम का वायु जिसे इष्ट फल कहा गया है वह क्या करता है कि येनम येजमानम तो ये मन रूप जो यजमान है इस मन रूप यजमान को समस्त पुण्य कर्मों का फल सुख विशेष अंतर्भूत होता है जिस ब्रह्म में उस ब्रह्म की प्राप्ति कराता है गमयति यानी प्राप ब्रह्म प्राप और कब प्राप्त कराता है, है? गमयती लट लकार का रूप है और नीच प्रत्यय हो करके गम धातु से पहले नीच हुआ प्रेरणार्थ में सूत्र से और फिर गमी धातु बन करके के बना गमी धातु का रूप है और ब्रह्म गमयती गमयती का कर्ता है सी उदान तो जिसे इस संपत्त अग्निहोत्र में इष्टफल के तरह इष्टफल बताया वह उदान क्या करता है इस मन रूप यजमान को प्रतिदिन ब्रह्म, ब्रह्म की प्राप्ति कराने वाला यह उदान वायु है जागृत से बाह्य इंद्रिया जब अपना व्यापार करके थक जाती हैं अपने अपने व्यापारों से उपरत होती हैं तो पहले कहा द्वितीय कंडिका में कि मन के अधीन होती हैं अपना अपना व्यापार छोड़ करके और मन रहता है सब व्यापार सक्रिय तो उस समय स्वप्न अवस्था होती है और स्वप्न अवस्था में भी जब स्वप्न का प्रारब्ध पूरा हो जाता है तो उड़ान वायु फिर स्वप्नवृत्ति से भी जागृत वृत्ति से और स्वप्नवृत्ति से मन को निकाल करके ले जाता है सुषुप्ती अवस्था में ये उड़ान वायु और सुषुप्ति अवस्था में पहुंचा हुआ जो मन है वह उस समय जागृत और स्वप्न में जैसा व्यापार होता है ऐसा व्यापार नहीं करता है निर्व्यापार स्थिति में रहता है बाह्य इंद्रिया पहले से ही निर्व्यापार हैं और मन के अधीन है तो निर्व्यापार बाह्य इंद्रियों को अपने साथ ले करके उड़ान वायु के द्वारा मन चला जाता है सुसुप्ति में यानी सुसुप्ति अवस्था में जो जीव की उपाधि है अविद्या उस अविद्या के अधीन होता है जैसे स्वप्न में बाह्य इंद्रिया स्वस्व व्यापारों से उपरत होकर के मन के अधीन होकर के रहती है ऐसे बाह्य इंद्रियों को अपने साथ ले करके उदान वायु के द्वारा ले जाया गया सुसुप्ति अवस्था में जो मन है वह स्वयं भी निर्व्यापार हो करके अविद्या के, के अधीन हो करके रहता है तो अविद्या के अधीन हो करके मन रह गया तो मन उपाधिक जो जीव है वह अविद्या उपाधिक जो चैतन्य है उसके साथ एक ही भूत होगा उपाधि उपाधि में मिल गई और उपहित उपहित के साथ मिलेगा तो ये जो जीव है विश्व और तेजस ये जब तक उनकी कार्यरूप उपाधि बाह्यकरण तथा अंतक करण सब व्यापार रहते हैं तो भोगायतन शरीर में तादाद में अभिमान करके सुखी दुखी रहते हैं और उस समय भोगोपकरण इंद्रिया तथा भोगायतन स्थूल शरीर में अभिमान नहीं है मन निर्व्यापार होने के कारण मन में अहंकारात्मक वृत्ति नहीं है अहंकारात्मक वृत्ति कहलाती है शरीर इंद्रियों में अहम अभिमान वो नहीं है और उसके न होने से वहाँ पर शरीर के साथ तादात में अभिमान करने से होने वाले जो तात्कालिक सुख दुख है उनका भी अभाव है सुसुप्ती में और अज्ञात स्वरूप का सुख होता है वहां पर वो सुख है साक्षी वेद्य सुसुप्ती अवस्था में और वो जो वो ब्रह्म का ब्रह्म के ही स्वरूप सुख का प्रतिबिंब है आनंदाभास है सुखाभास है उसे आनंदमय कोश का स्वरूप बताया गया है आनंदमय कोष के आत्मा के रूप में बताया गया है सामान्य सुख को वो किसी कर्म विशेष का फल नहीं है ओ सुख हा या जो फल तो उदान है वह उदान यजमान को ब्रह्म प्राप्त कराता है ब्रह्म की प्राप्ति कराता है ये कहा जा रहा है वो ब्रह्म कर्मफल स्थानीय नहीं है जो हाँ ब्रह्मानंदाभास मिल रहा है वो कर्मफल स्थानीय नहीं है प्रसिद्ध जो अग्निहोत्र हैं उसका जो अपूर्व रूप सूक्ष्म स्वरूप है वह तो स्वर्ग सुख विषय सुख को प्राप्त कराएगा तो सुख सामान्य होने के कारण उसे कर्मफल के तरह कर्मफल गौण रूप से भले ही मान लो लेकिन वो कर्मफलात्मक नहीं है कर्मफल भोगने के लिए देश काल और वस्तु इनकी जरूरत होती है त्रिपुटी की जरूरत होती है देश काल वस्तु निमित्त को मान करके ही इनके माध्यम से ही कर्म अपना फल सुख या दुख भुगवा सकता है सुसुप्ति अवस्था में देश काल और वस्तु रूप निमित्त के न होने से वो कर्म फल नहीं है वो है सामान्य सुख का ही आभास है स्वरूप स्वरूभूत सुख ही नहीं है उसका आभास है उसकी छाया है तो भाष्य है भाष्य को देखिए अत्र होता अग्निहोत्र से इसके पास में टीकाकार कहते हैं थोड़ा सा शेष करना अग्निहोत्रस्य के पास अग्निहोत्र से ऋत्विक इतना ऋत्विक उचेते उत्तरवाक्यन इति शेषः अग्निहोत्रस्य के पास में इतना जोड़ देना और अन्वय भी बताया टीकाकार ने होता अग्निहोत्रस्य में होता को अग्निहोत्रस्य पद के बाद में ले जाना अग्निहोत्रस्य होता वो कौन है होम का कर्ता ऋत्विक विशेष और उसे उत्तर वाक्य के द्वारा बताया जा रहा है समान वायु के रूप में तो अत्र शब्द चतुर्थ कंडिका का परामर्शक है तो अत्रयाने यानी चतुर्थ कंडिकायाम अग्निहोत्र से होता उत्तर वाक्य चतुर्थ कंडिका रूप उत्तर वाक्य से बताया जाता है यह अर्थ निकलेगा अब मूल कंडिका जो है उसमें शुरू में जो एक पद है यत उसका अर्थ करते हैं भास्कर भगवान यस्मात और इत्यादि का अवतरण लिखते हैं टीकाकार तो टीका को देखिए अत्र उस्वास पूर्वम उश्वास निश्वासो आहुति पूर्व असिधवत सी कृत्वा वाक्यय योजयती इति तो ये कहते हैं यत यश्वासो ये तो आहुति इत्यादि वाक्य में जो उस्वास निश्वास आहूति के तरह आहुति बताए जा रहे हैं तो उस्वास निश्वास में आहुतित्व की प्रसिद्धि नहीं है तो जो प्रसिद्ध अर्थ होता है उसी का यत शब्द के द्वारा परामर्श होता है और यत शब्द से जिसका परामर्श होता है उसी का शब्द से ग्रहण किया जाता है तो यहां ये उच्वास निश्वास रूप आहूति को यथ शब्द से यदि ग्रहण करेंगे तो पहले से उश्वास निश्वास की आहुति के रूप में प्रसिद्धि दिखानी पड़ेगी लेकिन पहले से जो उवास निश्वास रूप व्यापार विशेष हैं इनकी आहूति के रूप में प्रसिद्धि नहीं है न होने के कारण य उच्छ्वास निश्वासो इसमें यत शब्द आहूतियों का परामर्शक नहीं बन सकता क्योंकि यथ शब्द प्रसिद्ध अर्थ को बताता है और उश्वास निश्वासों में आहूतित्व पहले से अप्रसिद्ध है प्रसिद्ध नहीं है इसलिए यत शब्द से उश्वास निश्वास रूप आहूति का ग्रहण नहीं होगा और फिर तत्शब्द जो है समान इसके साथ उसका अन्वय भी नहीं हो पाएगा समान का इसके लिए क्या करते हैं कि अलग अलग तीन वाक्य बनाए जा रहे हैं यहाँ पर ये जो यत उस्वास निश्वासा वेता बाहुति समम नयति इति समान समान इतना है मूल में तो एक वाक्य हैं इस एक वाक्य के भगवान भाष्यकार अलग अलग तीन वाक्य बना करके जो यहाँ दोष बताए जा रहे हैं उन दोषों का निराकरण करते हैं तीन वाक्य बना करके एक दोष तो पहले से उवास निश्वास में आहुतित्व की प्रसिद्धि न होने से यथ शब्द से उनका परामर्श न हो पाना दूसरा सर समान यहाँ पर सर शब्द से समान वायु का आ, सर शब्द के साथ अन्वय न हो पाना ये दो दोष दिख रहे हैं इन हाँ, हाँ आ, तो इन दो दोषों के कारण भगवान भाष्यकार क्या कर रहे हैं कि इन ये जो एक वाक्य प्रतीत हो रहा है मूल में उसके अलग अलग तीन वाक्य बनाते हैं थोड़ा अध्यार करके कुछ पदों का अध्यार करके तीन वाक्य बनाएंगे तीन वाक्य होने से आ, वो सब दोष निकल जाएंगे इस अभिप्राय से यहाँ पर अवतरण में टीकाकार ने लिखा अत उश्वास निश्वास आहुतिव असिधत्व तो उश्वास निश्वास में आहुतिव पहले से सिद्ध न होने से असिद्धत्वेन का न सिद्ध न होने से और सिद्धवत निर्देश अयोगात इसलिए प्रसिद्ध आहुति के तरह उवास निस्वास का निर्देश संभव नहीं हो पाएगा तो सिद्धवत निर्देश असंभवात अयोगात करते असंभवात। और अर्थ समान इति और सामान तत्शब्द अनवयाचर आहुति का समान यहाँ पर प्रयुक्त जो तत्शब्द हैं प्रथमा का एक वचन पुल्यंग में स शब्द का रूप है उसके साथ अन्वय भी न हो पाने के कारण यथ शब्द का इसलिए क्या किया जा रहा है तो कहते हैं वाक्य त्रय कृत्वा अलग अलग अध्यार करके अलग अलग तीन वाक्य बना करके अन्वय त्रयेण योजी तो तीन अन्वय करके यहां पर योजना करते हैं ने प्रथम वाक्य का अन्वय बताते हैं अलग अलग तीन अन्वय बताते हैं हैंत इत्यादि से तो यत का तो अर्थ कर दिया यस्मात उसो अग्निहोत्र आहुति इव नित्यम सामान्या यहां तक एक वाक्य होगा तो यत शब्द यस्मात अर्थ में तो यत यानी जिस कारण से ये उश्वास निश्वास जो प्राणन अपानन व्यापार रूप है ये क्या है अग्निहोत्र आहूति के तरह आहूति है सीधे सीधे इनमें मुख्य आहूतिव तो नहीं है आहुति शब्द का मुख्यार्थ तो नहीं है लेकिन आहुति शब्द का जो मुख्यार्थ है उस मुख्यार्थ का सामान्य इनमें है इसलिए आहूति शब्द का गौण अर्थ माना जाएगा उस्वास निस्वास को जैसे प्राण को आह्वनीय अग्नि के रूप में आह्वनीय अग्नि गौण माना अपान को गार्हपत्य गौण अग्नि माना गौण गार्भपत्यत्व तो है अपान में ऐसे ही उस्वास निश्वास में भी गौण आहुतित्व है जिस कारण से तो गौण आहुतित्व के लिए आहुति शब्द का जो प्रसिद्ध अर्थ है मुख्यार्थ है उसका कोई ना कोई सादृश्य होना चाहिए ना उस्वास निश्वास में तो सादृश्य बताया नित्यम द्वित्व सामान्यात, सामान्यात्ते अग्निहोत्र होम की भी दो ही आहुतियां होती हैं सुबह दो सायकाल दो और ये उस्वास निश्वास में भी द्वित्व है तो द्वित्व संख्या सामान्य आहुति शब्द के प्रसिद्ध अर्थ में भी द्वित्व हैं और वही द्वित्व आपके उस्वास निश्वास क्रिया में भी है तो ये द्वित्व रूप समानता को लेकर के उस्वास निश्वास को आहुति के तरह आहुति श्रुति ने कहा यानी उस्वास निश्वास में गौण आहुतित्व कहा क्यों कि रूप समानता है प्रसिद्ध आहुति की उस्वास निश्वास में जिस कारण से उस कारण से यह उस्वास निश्वास आहुति के तरह आहुति है यह एक वाक्य बनेगा और दूसरा वाक्य बनेगा दूसरा वाक्य बनाने के लिए ये जो तू ये तो आहूती इत्यादि है भाष्य में न त्वेता वाहुती इसमें त्वेता में तू ये तो आहूती ऐसा पदच्छेद करना और तू ये निपात है इसके अनेक अर्थ होते हैं यहाँ पर समुच्चय अर्थ में है समुच्चय अर्थ होता है चकार का इसलिए चकार के अर्थ में तू शब्द है, समुच्चय अर्थ में इसे टिकाकार कह रहे हैं तो टिका को देखिए पहले फिर तू शब्द का जो चकार रूप अर्थ बता रहे हैं वो आएगा तो उस्वास निस्वासो इति अनंतरम आहूति इति पदम भाष्य अध्यय ये तो उस्वास निश्वासो आहूति आह्वनीय अधिकरण अग्निहोत्र आहूति इव एको सामान्यान्वय एक अन्वय ये हुआ तीन अन्वय बताने हैं ना तो कहते इन तीन अन्वयों में से प्रथम अन्वय ये हैं भाष्य में भाष्कर भगवान ने आहूति शब्द का अध्यय कर दिया उसे निश्वासो इसके पास में आहूति इस पद का अध्यय करना तो ये कहते हैं अस्मात्श्वास निश्वासो आहुति ऐसा भाष्य में आहूति पद का अध्यय करें और फिर आगे ये तो आहूति ये तो उसे आह्वनीय अधिकरण अग्निहोत्र आहुति ईव तो आह्वनीय अग्नि अधिकरण है जिस प्रसिद्ध अग्निहोत्र की आहूतियों का उन आहूतियों के तरह आहूति यह उसे निश्वास हैं क्यों तो द्वित्व सामान्या दिव रूप समानता होने से ऐसा एक अन्वय समझना और दूसरा अन्वय दिखाने के लिए जो त्वेता वाहुति यहां पर तू शब्द है इसका अर्थ करते हैं टीकाकार कि अनंतरम भाष्य तू शब्द चार थे द्वित्व सामान्यात एवं के पास में जो तू है वह तू च अर्थ में है और का अर्थ हो जाएगा समुच्चय और श्रुति में एक इति शब्द है वो तो कहाँ पर है इति शब्द हाँ? समम नयति यहाँ पर जो इति शब्द है उस इति शब्द का अर्थ करते हैं टीकाकार की श्रुति इति शब्द तस्मात इति अर्थ है तो श्रुति में इति शब्द जो है वो तस्मात इस अर्थ को बता रहा है तो यत शब्द का तो अर्थ निकला यस्मात और इति शब्द का अर्थ निकलेगा तस्मात शुरू में जो यत शब्द है ना वो यस्मात अर्थ में हुआ और समम नयति इति यहाँ वाला इति शब्द तस्मात् अर्थ में हुआ तो ये हेतु को बताएंगे दोनों तो दूसरा अन्वय कैसे निकलेगा फिर तो दूसरे अन्वय के लिए कहते हैं यस्मा तो आहूति <coughs> और यस्मा चेतौ तो समम नयती शरीरस्थिति भावाय साम्य नयती प्रवर्त यो वायु य अग्निहोत्रे होमकर्ता में है मैं टीका में पढ़ रहा हूँ आह्वन प्रति नयति समय प्रापयती होता इति यदोत्री शब्द होत्री शब्द द्वितोन्वय ऐसा एक द्वितीय अन्वय होगा भाष्य में लिखा है वहाँ तक कि किहूति समम्य भावाय नयति यो वायु अग्नि अग्निस्थानियों होता आहुत नेतृत्वात् तक के वाक्य का वाक्य के द्वारा द्वितीय द्वितीयअन्वय बताया जा रहा है द्वितीय द्वितीयअन्वय को बताने के लिए टीका में ये तीन पंक्तियां हैं यस्मात ये तो आहूति यहां से लेकर के इस पर चर्चा करते हम लोग कल समय हो गया ओम बदरंकरणी भी शुणुयाम देव